सांख्य प्रवचन सूत्र तृतीय अध्याय भावनोपचयात शुद्ध सर्वं प्रकृतिवतः उन्तीस गंभीर ध्यान के बल से शुद्ध स्वरूप पुरुष के पास प्रकृति की सारी शक्तियाँ आ जाती है रागोपहती ध्यानम तीस आसक्ति के नाश को ध्यान कहते हैं वृत्ति निरोधात् दस सिद्धि ही एक ध्यान की सिद्धि समस्त वृत्तियों के निरोध से होती है धारणासन स्वकर्मणा तिद्धि बत्तीस धारणा आसन और अपने कर्तव्य कर्मों के पालन से ध्यान सिद्ध होता है निरोध छभ्याम तैतीस श्वास की छर्दी त्याग और विधारण धारण के द्वारा प्राण वायु का निरोध होता है स्थिर सुखमासनम जिससे स्थिर और सुख कर रूप से बैठा जा सके उसका नाम आसन है वैराग्या अभ्यासाच छत्तीस वैराग्य और अभ्यास से भी ध्यान सिद्ध होता है तत्वाभ्यासान तत्वाभ्यागा विवेक सिद्धे सिद्धि चौहत्तर प्रकृति के प्रत्येक तत्व को यह नहीं यह नहीं ऐसा कहकर त्याग सकने से विवेक सिद्ध होता है चतुर्थ अध्याय आवृत्ति रस कृदुपदेश तीसरा वेद में एक से अधिक बार श्रवण का उपदेश है अतए पुनः पुनः श्रवण आवश्यक है सेनवत सुख दुखी त्याग योगाभ्याम पांचवा जैसे बीज पक्षी जैसे बाज पक्षी मांस छिन लिए जाने पर दुखी और स्वयं इच्छा पूर्वक उसको त्याग देने से सुखी होता है वैसे ही साधु पुरुष इच्छा पूर्वक सबका त्याग करके सुखी होते हैं अहिर निर्मयत छठवा जैसे सर्प शरीरस्थ जीवन के को हेय समझ कर अनायास त्याग देता है असाधनानु चिंतनम बंधाय भरतवत आठवा जो विवेक ज्ञान का साधन नहीं है उसका चिंतन न करे क्योंकि वह बंधन का हेतु है दृष्टांत राजा भरत बहुर योगे विरोधो रागादि भी कुमारी शंखवत् नौवा, बहुत से लोगों का संघ राग का कारण होने से ध्यान में विघ्न स्वरूप है दृष्टांत कुमारी के हाथ में शख के कंगन द्वा दो मनुष्यों के एक साथ रहने पर भी ऐसा ही है निराशा सुखी पिंगलावत ग्यारह आशा को त्याग देने वाला सुखी होता है दृष्टांत पिंगला नाम की लड़की बहुशास्त्र गुरूपानेपी सारदान सारादानम सर्पदवत पर्वत जिस प्रकार मधुकर बहुत से फूलों के मधु संग्रह करता है उसी प्रकार यद्यपि बहुत से शास्त्रों और गुरुओं की उपासना की जाती है तो भी उनमें से केवल सार को लेना चाहिए